श्री गर्ग संहिता द्वारिका पर्व उन्नीसवा अध्याय लीला सरोवर हरिमंदिर ज्ञान तीर्थ कृष्ण कुंड बलभद्र सरोवर दान तीर्थ गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं राजन द्वारावती मंडल सौ योजन विस्तृत है उसके पूरी परिक्रमा चार सौ योजना की है उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग बारह योजन विस्तृत है दूसरा बाहरी दुर्ग नब्बे कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ्य है राजन तीसरा बाहरी दुर्ग दो कम दो सौ कोसों में संगठित हुआ है जिसमें रत्न में का निर्माण हुआ था इनके दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के नौ लाख विचित्र मंदिर हैं वहाँ मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है राजन उसका गोलोक से आगमन हुआ है उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो अष्टमी तिथि को विधिवत सुवर्ण का दान दे तीर्थ को नमस्कार करे तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है वह मनुष्य दस कामदेवों के समान लावण्यशाली रत्नमय कुंडलों से मंडित वनमानाधारी पीताम्बर से आच्छादित श्याम कांतिमान सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तमान सहस्त्रों पार्षदों से सेवित दिव्य रूप धारण कर लेता है उसके दोनों ओर चवर डुलाते जाुलाए जाते हैं जय जयकार की जाती है वेणुध्वनि के साथ धुन्दुमियों का गंभीर नाद होता रहता है इस अवस्था में वह उच्च श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो गोलोकधाम में जाता है इसमें संशय नहीं है महामते राजन अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो वहाँ सोलह तीर्थ है और वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन हैं। उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है उसे तत्काल ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्न चित्त होकर वास करते हैं समुची सिद्धियाँ और समृद्धियाँ स्वभावतः उसकी सेवा में उपस्थित रहती है जो श्रीहरि के मंदिर का दर्शन करता है वह मुक्त और कितार्थ हो जाता है उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है भगवान के मंदिर का विस्तार पाँच योजन है वहाँ से सौ धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है उसी कुंड में स्नान करके जाम्बोति सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है मैथिल वहां से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहाँ यज्ञ किया वहीं उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता राजन भगवान के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है राजन अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे दस दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए तब रुक्मणी ने जहाँ गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था वहीं गणनाक तीर्थ है रूपेश्वर वह स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है राजन भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में दो सौ धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है वहाँ श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है वह उत्तम पुण्य का भागी होता है विधेयराज उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य दो पल सोना आठ पल चांदी और सौ रेशमी पट्टां दान देता है तथा सहस्रों मोहर और नवरत्नों का दान करता है उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो सहस्र अश्व तथा सौ राजस्व यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते भद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है सूर्य के मेष राशि पर रहते समय शवरण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है इसमें संशय नहीं है परंतु विदेहराज दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है जो दान तीर्थ में एक मास तक स्नान करता है उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है उस तीर्थ का महात्मा बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है राजन रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है भूमिदान से अधिक महात्म अन्य का बताया जाता है अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा क्योंकि देवताओं ऋषियों पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है जो महामनुष्य मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है राजेंद्र मातृकुल की दस पितृकुल की दस तथा पत्नी के कुल की दस पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देहत त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुणाध्वज फहराते हुए वनमाला और पीतांबर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं राजन भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोष की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है जहाँ चंद्रमुंड का विनाश करने वाली दुर्गतिनाशिनी सिंह वाहनि भद्रकाली दुर्गा नृत्य विराजती है भगवान श्री कृष्ण समन्तक मढ़ी ले आने के लिए जब वृक्षराज जाम्बान की गुफा में गए थे तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हें दुर्गा देवी का पूजन किया था इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जाम्बती तथा मणि के साथ घर लौटे थे वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में प्रथम दुर्ग के भीतर लीला सरोवर हरिमंदिर ज्ञानतीर्थ कृष्ण कुंड बलभद्र सरोवर दान तीर्थ गणपति तीर्थ और माया तीर्थ के महात्मा का वर्णन नामक उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ